सबकी चमड़ी उधड़ने लगी बहुत भयंकर स्थिति आ गई और हाहाकार मच गया अर्जुनस्तु महाराज ब्राह्मी रह सर्वास्त्र प्रतिघाता वितम पद्म योनिना नारायणास्त्र से सेना नहीं जल पाई थी ज्यादा क्यों भगवान ने तुरंत उपाय बताकर ठंडा कर दिया किंतु आग्नेस्त्र के प्रभाव से एक अक्षौणी सेना जल गई थी पांडवों की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 रथात प्रस्क्य वे गिता शास्त्र के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए बहुत ध्यान से सुने हमें सिद्धि प्राप्त होवे तो अद्धि प्राप्त न होवे तो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 एक विद्या के प्रति धनुर्विद्या के प्रति अविश्वास कर रहा है तो इसे सन्मार्ग दिखलाना चाहिए इस विचार से भगवान कृष्णद्वीपायन व्यास जी अश्वत्थामा के सामने प्रकट हो गए बोलो श्री वेद भगवान की व्यास जी ने कहा ब्रह्मर्षि कुमार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 तो तीन प्रवराचार्य कौन कौन है आंगिरस बारहस्पत्य और भारद्वाज ये त्रिप्रवर है इसी को प्रवराचार्य कहते हैं। इतने पवित्र कुल में जन्म हुआ है अश्वत्थामा का महान ब्रह्मचारी हैं अश्वत्थामा दीर्घजीवी हैं अब तक शरीर सहित विराजमान हैं।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 व्यर्थ चला जाएगा इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को संग हरि विमुखन को संग छाड़ मन हरि विमुखन को संग जिनके संग कुबुधि उपजत है कर परत भजन में भंग कहा हो तय पान कराये विष नहीं तजत भुजंग का गही कहा कपूर जुगाए स्वान नहाए गंग खर को कहा अर गर कट भूषण अंग गज को कहा न्याय सरिता बहुरी धरे खाही अंग पाहन पतित बांस नहीं बेधत रीतों ंग सूरदास खलकारी कामर चढ़े न रंग हरि नोरंगमुखन को संग इसलिए अश्वत्थामा में कोई कमी नहीं है एक ही दोष वो दुर्योधन जैसे विमुख का कुसंग करता है पांडवों से बैर विरोध मानने लग गया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 एक सकल और एक निष्कल सकल स्वरूप है रामकृष्ण नारायण की प्रतिमा श्रीविग्रह ये सकल स्वरूप है और निष्कल स्वरूप है शालिग्राम जी गोलमटोल उनमें ना चरण है ना हाथ है ना मुख है जिधर से चरण मान लो वहीं चरण है जिधर मस्तक मान लो वहीं मस्तक है तो निष्कल स्वरूप है बहुत ध्यान से सुने इसी प्रकार से बहुत से लोग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 वले कायन महामाए महायोगिधीश्वरी नंद गोपुत देवी नमः हे कात्यायनी हे महाभागे ऐसी कृपा करो नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो तो ब्यासी ने कहा कि इन्होंने 60, छियासठ हजार वर्षों तक केवल वायु का पान करते हुए इन्होंने बड़ी कठोर उपासना की ये रुद्रम ईशान वृषभम हरम शंभुम कपर्दिनम चेकितानम पराम योनिम योनिष्ठ गतः भारत बहुत विस्तृत अध्याय है और बोले जब इनके पूर्व अवतार में इनकी उपासना से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो नशस्त्रेण, शस्त्रेण न वज्रेण ना अग्निना न च वायुना स्थावरेण च उस समय भगवान ने वर दिया था हे नर नारायण भगवान आप अब इसके बाद अस्त्र से शस्त्र से वज्र से अग्नि से वायु से सूखे से गीले से स्थावर से जंगम से किसी भी प्रकार से आप दोनों का शरीर नष्ट नहीं होगा आप दोनों सच्चिदानंद घन हैं इस प्रकार से कहा था तो अब वो तो पहले से ही तुम शंकर जी के भगत हो और भोले बाबा ने पहले ही कह दिया है कि इनके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव होगा नहीं तो फिर तुम क्या तुम फिर चाहे जितना संकल्प करके छोड़ो कि अर्जुन और कृष्ण जल जाए भला कैसे जलेंगे ये नहीं जल सकते हैं श्लोक लिख लीजिए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 तिरानवे नंबर का श्लोक है भगवान व्यासी बता करके समझा करके अंतर्धान हो गए और अश्वत्थामा वहाँ से चल करके पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया और इधर अर्जुन देखो ध्यान दें श्रद्धा की कितनी महिमा है अर्जुन भारी श्रद्धावान है अत्यधिक श्रद्धा संपन्न है अर्जुन इसलिए लौटते समय युद्ध के मैदान से अर्जुन भी लौट रहे थे तो ब्यासी उनके सामने भी आ गए अर्जुन रथ से उतरे और व्यासी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया बोले भगवान आप अश्वत्थामा जी की शंका का निवारण करके तो आ ही रहे हैं अब हमारी भी एक शंका का निवारण कर दीजिए हाँ कहिए क्या कहना चाहते हैं बोले हम ये कहना चाहते हैं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 ये शतरुद्री महाभारत की शतरुद्री और विष्णु सहस्रनाम ये दोनों स्त्रोत्र अपने आप में बड़े अद्भुत हैं दो तीन श्लोक बोल देते हैं कपर्दीनम वृषावरतम वृषनाभम वृषध्वज वृषदर्पम वृषपतिम वृषशंगम वृषर्षभम वृषाकम वृषभोदारम वृषभ वृषभिक्षण वृषायुधम वृषधरम वृषभूतम वृषेश्वरम महोदर महाकायम दीपचर्म निवासी लोकेशम बरदम मुंडम ब्रह्मण्यम ब्राह्मणप्रियम त्रिशूलपाणिम त्रिशूलपाणी वरदम खड्गर्म प्रभम पिनाकिनम पिनाकि खड्गरम लोकाना प्रपद्ये शरण देवम शरण्य चीरवास नमस्ते नमस्तस्मे सुरेशा यखा इदि प्रकाशे बड़ा अद्भुत वर्णन है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 वही हैं बिलकुल मातृण पते चीव गणा पते नम गंच पते नित यज्ञा पते नम अंपते नि दवा पते नम पूोदंत विनाशा त्रक्षा इत्यादि प्रकार से तो लिंग पूजिए विग्रह यस्तु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 मर्यादा स्थापित की गई जो शिवमंत्र की दीक्षा से युक्त हैं वे किसी भी शिवलिंग का प्रसाद ले सकते हैं किंतु जो शिव मंत्र से दीक्षित नहीं हैं, उन्हें चंडाधिकार वर्जित शिव जी का ही प्रसाद लेना चाहिए चंड का अधिकार कहाँ कहां है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 इसलिए हमारे पूज्य महाराज जी तो कहते थे शंकर जी वैष्णव शिरोमणी हैं इसलिए उनको कोई चीज़ अमनिया नहीं देनी चाहिए अमनिया देने से उन्हें कष्ट होता है इसलिए ठाकुर जी का प्रसादी चंदन ठाकुर जी का प्रसादी तुलसीदल ठाकुर जी का प्रसादी पुष्प और ठाकुर जी का अधरावृत प्रिया जी का अधरात वो जब उन्हें अर्पित किया जाएगा तो वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं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 तो बढ़िया सौ सौ दो दो सौ रुपए वाला सावन लगाया जाएगा बातानुकूलित कक्ष में बढ़िया दूध के फेन के समान कोमल सैया पर सोने का अवसर मिलेगा और रजाई में सोने का अवसर मिलेगा महाराज कार में बैठकर के अस्सी लाख नब्बे लाख और करोड़ रुपए की भी कार में बैठकर घूमने को मिलेगा परिहास में उन्होंने कहा वस्तुता सच्ची बात यह है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 इसलिए भैया भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है महाराज इसमें तो यहां तक लिखा है श्रीमान होते ही वे संपत्तिशाली जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव उपासना की होती है अथवा इस जन्म में शिव उपासना की होती है अन्यथा तो दरिद्र ही रहता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की धन्यम यशस्व आयुष्यम पुण्यम वेदित देवदेव से ते पार्थ व्याख्यात शत्रुद्रियम शत्रुद्री का उपदेश व्यास जी ने अर्जुन को किया है और कहा इसी का तुम पाठ किया करो और मेरा आशीर्वाद है युद्धम कृत्वा महद पंचाहनि महावला ब्राह्मणो निहि तो राजन ब्रह्मलोक वाप्तवान इतनी सुंदर बात कही है कहते हैं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 तो से वेदों में कहे गए यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है क्षत्रिय यदि इसका पाठ करें तो युद्ध में उनकी विजय होती है और वैश्य लोग यदि इसका पाठ करें तो उनको मुनाफा ही मुनाफा होता घाटा नहीं होता वैश्य माने वैश्य जाति तो है ही जो व्यापार का काम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से कर्म से तो वे उस प्रकार के हैं ही तो उनके भी व्यापार में घाटा नहीं होता है और चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनके भी संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है बोलो भक्तवत्सल भगवान की थोड़ी देर नाम संकीर्तन करें और इसके पश्चात आगे के प्रकरण का हम स्मरण करेंगे हरि शरणम हरि शरणम हरी श हरी श हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी शो हरी शं हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी ही शरणों हरे ही शरणों हरी शरणों हरी शरणों श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय इसके बाद धृतराष्ट्र के विलाप का वर्णन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 ऐसी अपनी गदा पटकी इसकी खोपड़ी पे इसके हाथ पांव सब इतना बड़ा वीर था पता नहीं कहाँ चले गए सब चटनी बन गया ऐसी पटकी अपनी गदा इसका संघार हो गया दोनों सेनाओं का इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ है दुर्योधन के वसुवती बिंद अनुबिंद का सात्यकी ने बध कर दिया है जो उज्जैन के राजा थे भगवान श्री कृष्ण के खास साले थे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 एक हजार बाण एक साथ धनुष की प्रत्यंता से खींचकर छोड़े और जो गुरुपुत्र की छाती में जाकर महाराज ततर सहस्रेण सुप्रयुक्त पांडवा द्रोण पुत्रम अवच्छाद्यो सिंहनादम अमुंचत सिंहनाद क्या एक हजार बाण छोड़ करके अश्वत्थामा ने अपने बाणों से उनके बाणों को काटा और फिर ललाट में नाराज से प्र, प्रहार किया और महाराज उस समय भीमसेन की बड़ी शोभा हुई श्री जानकीनाथ भगवान की जय जय श्री राधे इसके बाद महाराज दोनों महा महानुभाव भयंकर युद्ध करने लगे वाण वर्षा के द्वारा और युद्ध करते करते दोनों के रथ टूट गए आप इधर भी रह जाते ये खाली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 ने दुशासन को ललकारा है भयंकर युद्ध हुआ है और उस युद्ध में दुशासन पराजित हो गया सहदेव जी की विजय हो गई अभी कर्ण सेनापति है सेनापति सबसे पीछे होते हैं सबको खत्म करो तब सेनापति के पास पहुंचते पद्धतियां हैं ना ब्यू की व्यूह में कौन कहाँ रहता है तो नकुल जो है वो कर्ण के पास पहुंच गए कर्ण से युद्ध करने लगे किंतु महान धनुर्धर वीर नकुल और अतिरथ महावीर कर्ण पूरी शक्ति लगाकर नकुल ने युद्ध किया लेकिन कर्ण को वे कहां जीत सकते थे कर्ण ने उन्हें पराजित कर दिया कहते सहन्य मानस समरे कृतास्त्रेण बलियशा प्राद्रवत सहसा राजन नकुलो व्याकुलेंद्रिया। नकुल को इतना व्याकुल कर दिया कि नकुल भागने लगे युद्ध का मैदान छोड़कर के तब भागते हुए नकुल का छोड़ करण ने और अपने धनुष को उनके गले में डालकर खींचा किसी भी वीर को धनुष को धनुष से उसे प्रहार करना या धनुष डालकर खींचना उस वीर का भयंकर अपमान कहा जाता है यहां व्यासी वर्णन कर रहे हैं बध प्राप्त शूरो ना नित स्मृत कुंत्या बचो राजत एनम व्यसर्जयत कर्ण आ चाहता तो नकुल का बध कर सकता था कर्ण लेकिन उसे याद आ गया हमने माता कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष चार पांडवों के लिए मैं अवैधान देता हूं आज वह मार सकता था लेकिन धर्म के ज्ञाता कर्ण ने जान कर भी कुंती को वचन दिया है माता को वचन दिया है ऐसा जानकर के छोड़ दिया युयुत्सु युयुत्सु से परिचित हैं आप लोग काय को महाभारत की कथा सुन हैं अब आप लोगों की भी गलती नहीं है कहू कहां तक याद किया जाए महाराज पोथी नहीं है पोथा है बहुत विराट ग्रंथ है समुद्र है महाराज युयुत्सु धरतराष्ट्र का पुत्र है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 उसमें पूरी कौरव सेना में एकमात्र युत्सु ऐसा था जो आया है युधिष्ठिर ने हृदय से लगाया और युधिष्ठिर ने कहा लगता है भाई युद्ध वृद्ध धरतराष्ट्र की बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा तुम ही बनोगे तुम्हारे द्वारा ही पिंडदान जलदान प्राप्त होगा और ऐसा ही हुआ युत से ही धृतराष्ट्र का वंश चला सौ तो लट खत्म हो गए ये युत्सु हैं उलुक उलुक से परिचित हैं शकुनी का पुत्र उलुक पांडवों की ओर से दूत बन के भगवान गए और कौरवों की ओर से दूत बनके शकुनी का बेटा गया शकुनी का बेटा माने दुर्योधन का ममेरा भाई उलुक देखो नाम भी धरना नहीं आया चतुर ही मूर्ख होते हैं शकुनि इतना चतुर था नाम तो बढ़िया रख लेता अपने पुत्र का उलूक माने उल्लू होता है उलूक और युत्सु का युद्ध हुआ और युत्सु पलायन कर गया पराजित होकर भाग गया ये युत्सु प्राण बचाते हुए शतानिक और धृताष्ट पुष्प शुद्धकर्मा का युद्ध हुआ और शुद्ध और शकुनि का घोर युद्ध हुआ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 अब तो ये वहां से भाग गए अर्जुन ने श्रुत संजय सूति चंद्रदेव सत्यसेन आदि अनेक महारथियों का वध किया है और संसप्तकों का संघार किया है ये संसप्तक बड़े वीर थे एक क्षत्रियो के समूह को ही संसप्तक कहा गया उन्हें समाप्त किया है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 दैव की प्रबलता ही मुख्य बताई गई ऐसे जो लोग होते वो अपना दोस्त तो मानते नहीं बोले क्या करें हमारा तो भाग्य ही खोटा है हैं? पांडवों का भाग्य अच्छा है हमारा भाग्य खराब है ऐसा कहने लग गए अपने कर्मों को दोष नहीं देते हैं अरे नारायण भाग्य बनता कैसे है ध्यान से सुने भाग्य कहाँ से आया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 और शालिग्राम जी को बढ़िया सुगंधित भारतीय देसी गाय का घी व सुगंधित इतर लगा करके मूल मंत्र का उच्चारण करके कम से कम एक सौ आठ बार उनको ऐसे ऐसे करें। और फिर एक हजार तुलसी चढ़ावे शास्त्रार्चन करें। विश्वास कीजिए कुछ समय बाद आपके हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी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 करने में अपने को अक्षम अनुभव करते हो अथवा उनकी पात्रता न होवे तो उनके लिए भी हम एक उपाय बता रहे हैं वे सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी साक्षात भगवान का चलता फिरता स्वरूप गो माता की प्रेम से सेवा करें गोवर उठावें झाड़ू लगावें गाय को खुजोरा करें गाय को प्रसन्न कर लें उनकी भाग्य रेखा बदल जाएगी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 मित्रवर महाराज दुर्योधन आज मैं अर्जुन के साथ द्विरथ संग्राम करूंगा द्विरथ युद्ध करूंगा या तो आज अर्जुन मुझे मार डालेगा या मैं अर्जुन को ही आज मार डालूंगा आपसे निश्चित कहता हूं मैं संपूर्ण प्राण प्राणपण की शक्ति लगाकर आज युद्ध करूंगा बिना अर्जुन का बध किए हुए मैं लौटूंगा नहीं इदम तुमे यथा प्राग्ञम सुणु वाक्यम विषाम पते अनिहत्य रणे पार्थ नाह में श्यामी भारत बिना अर्जुन का बधकीये में लौट के नहीं आऊंगा फिर कई कारण गिनाए बोले मेरे पास कवच कुंडल था वो भी अब नहीं है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 बोले तो ठीक है उनसे पूछ लो जैसे ही दुर्योधन ने शल्य से कहा हे मामा जी आप पांडवों के मामा जी हैं तो हमारे भी मामा जी ही हुए मामा जी आप हमारे सब प्रकार से पूजनीय हैं तथा मद्रेश्वर द्यास राद्य तम राधेम प्रतिपालय तुम कर्ण का पालन करो कर्ण के सारथी बन जाओ क्योंकि ये कर्ण एकमात्र ऐसा है कर्णो कर्णों को महाबाहू अस्मत्प्रिय हितेरता एकमात्र कर्ण ही हमारे हित में लगा हुआ है इतना सुनते ही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 और तुम कह रहे हो कि हमारे हित में तो केवल कर्ण है तो धर रखो कर्ण को अथवा बताओ हम क्या करें तुम्हारे लिए न क्षत्रियो भाई सूताना हम शुणुआच कथन क्षत्रिय कभी सूत का सेवक नहीं हो सकता ये मैं सुन भी नहीं सकता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 बहुत दुख की बात है अरे भाई नहीं कुत्ते को बकरा कुत्ता कुत्ते को कंधे पर चढ़ा करके घूम रहे हैं, बड़े दुख की बात है पंडित जी ने कहा नहीं कुत्ता नहीं है बकरा है अरे बोले महाराज जिस क्षेत्र से आप लेके आए हैं उस क्षेत्र में कुत्ते ऐसे ही होते हैं फिर आगे बढ़ा फिर तीसरा आया ठग उसने कहा पंडित जी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 तो फिर पांडवों की सेना को कौन संभालेगा हमें विश्वास है श्री कृष्ण स्वयं हथियार लेकर लड़ जाएंगे पांडवों की सेना को संभालेंगे पांडवों की ओर से युद्ध श्री कृष्ण करेंगे और कथनचित कर्ण मारा गया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 उसकी तरफ जितने हैं वे सब दोतरफा हैं। लड़ रहे हैं कौरवों के पक्ष से और रोज उठकर विजय मना रहे हैं पांडवों की सबके सब, सब सेनापति ऐसे ही है माने अपने अपनी सेना के प्रति अपने राजा के प्रति वे ईमानदार नहीं हैं। भीष्म जी भी रोज यही कहते पांडवों की विजय हो और फिर युद्ध शुरू करते हैं द्रोणाचार्य भी भीतर से यही चाहते हैं और सल्ले पर बड़ा भरोसा करता हाँ कर्ण नहीं चाहता था हाँ कर्ण भी भीतर भीतर से यही चाहता था क्योंकि श्री कृष्ण से कर्ण का जब संवाद हुआ है हसनापुर में भगवान शांत बनकर जब लौटे हैं और जब बीच में कर्ण को रथ में बिठाकर एकांतिक बातचीत की है उस समय कर्ण ने भी कहा है माधव में भी यही चाहता हूं कि यह धरती धर्मराज रिष्ठ जैसे महान सदाचारी के द्वारा सनाथ हो पांडवों की विजय हो यह मैं भी चाहता हूं पर अर्जुन के साथ तो मेरी लाग डांट है अर्जुन को तो मैं एक बार मारना चाह मार करके श्वेस प्राप्त करना चाहता हूं यदि मैं मार दूंगा तो भी यश होगा और मैं मर जाऊंगा इतने बड़े वीर के हाथ से वीर गति को प्राप्त करूंगा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 वे युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते क्योंकि शिक्षा प्रमाद्रति द्रोणे महास्त्राणी सचेदगान सचेदगात्युवशम महात्मा सर्व सरवानन सर्वान्या मने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 प्रदान कर दूंगा तरह तरह की बातें करने लग गया शल्य ने कर्ण को कहा कि कर्ण तू तो इस प्रकार की व्यर्थ की बातें मत किया कर यार्थय से हन्तुम कृष्ण मोहाद वृथव तत् नहीं सुश्रुम संदे क्रोष्ट्रा श्रृंग बोले तू व्यर्थ की बातें मत कर मोह के कारण हमने कहीं सुना नहीं है कि एक सियार ने दो दो शेरों को युद्ध करके चारों खाने चित्त कर दिया हो तू सियार है और कृष्ण और अर्जुन सिंह हैं बताओ ऐसा सारथी रखना चाहिए जो वीर को ही कहे कि तुम शेर नहीं सियार हो सारथी तो ऐसा होना चाहिए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 तो भौंकने की की जो तो जो क्या चले बोलती बंद हो जाएगी ऐसा ही होता है जो है कुत्ता सिंह गर्जना में भौंकता है कुत्ते के सामने सिंह आ जाए तो कुत्ता की गले से आवाजें नहीं निकलती वो फिर भौंक भोंक नहीं पाता कुत्ता वो मरा मुर्दा जैसे हो जाता है तो जैसे सिंह के सामने कुत्ते की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 तुखसुहृदूत्पु कृष्णाभ्याषिष्यसी तौवा माँ मध्य हंता हनुष्येवा पिताव बोले तुम हमारे मित्र हो करके सारथी हो करके तुम ऐसा कर रहे हो हमारा बल कम कर रहे हो यह अच्छी बात नहीं है वासुदेव सहस्रम वा फालगुना शता अहमेको हनुष्यामी ज्योस्मा सुकुदेश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 मरते दंतक हमने सुना है कि मध्य देशवासियों में दुष्टता बनी रहती है सत्तू और मांस खाने वाले लोग वहां के होते हैं पिता पुत्र सास ससुर मामा बेटी दामाद भाई नाते पोते ये सब अपनी इच्छार अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे से मिलते रहते हैं परचित अपरिचित सब तरह के पुरुषों से स्त्रियां संपर्क स्थापित कर लेती हैं मांस खाती हैं मद्यपान करती हैं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 शल्य ने कहा चुप हो जाओ ज्यादा मत बोलो बोले ज्यादा क्या ना बोलूं? तुम कितना कड़वा बोल तो तब कुछ नहीं और मैंने थोड़ा सा बोला तो तुमको नमक मिर्च लग गया खबरदार तुम मेरे सारथी हो ज्यादा बोले तो सिरस्ते पाते श्यामी गदया बज्रकल्पया वज्रकल्प गदा के द्वारा तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा अब हम आपसे पूछते विजय हो तो हो कैसे? है? जिस सारथी की युद्ध में मुख्य भूमिका होती है वो शत्रु के ऊपर क्रोध करने के बजाय अपने सारथी का ही सिर फोड़ना चाहता है तो बोलो विजय कहां से होवे यह हालत है महाराज शल्य बोला कि आपने जो कुछ हमारे संबंध में कहा है कि मैं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 बोले हमारा परिचय मैं इस क्षेत्र का नरेश हूं ये सब राज्य मेरा ही है लंगड़ा कौआ बोला खूब खाके पुष्ट हो गया था ना बोला मैं यहां का राजा हूं तुम क्यों आए हो यहाँ उड़ना जानते हो हंस से पूछ रहा कौआ उड़ना जानते हो हंस ने कहा हाँ हम भी भैया थोड़ा बहुत उड़ लेते कहा रहते हो बोले हम मानसरोवर में रहते हैं कैलाश मानसरोवर में रहते हैं अच्छा वहां रहते हो क्या खाते हो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 उड्डीनमीनंच प्रड़ीनम डीनमे चढ़ीनमतंडीन तरहडीन गताड़ीन परडीनंच पराडीन सुडीनकम अवडीन महाडीन निर्डीनमतडीनक अवडीन प्रडीन चंडीन डीनडीनकंडीनो सन्ंडीनोडीनडीनच पुनर्डीन विनीडन संप्रदेश तथोन व्यत महाराज इतने डीन डीन डीन डीन ये ऐसे श्लोक जिसमें डकार का बड़ा प्रयोग है इसमें व्यासी ने किया है इतनी तरह की उड़ान जानता हूं की अलग अलग व्याख्याएं हैं उड्डीन माने क्या बिडीन माने क्या संडीन माने क्या सबकी अलग अलग व्याख्याएं करके सुनाई हंस ने कहा कथ में कथ पाते न हंस पात शतम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 तो जैसे वो हंस और कौआ का युद्ध हुआ ना ऐसे ही तू तो है कौआ और अर्जुन है हंस अब कर्ण ने कहा रे दुष्ट शल्य तू बहुत उत्पठांग भूलता है हमको देख अब कान खोलकर सुन ले अर्जुन के पास क्या है अर्जुन ने द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं मैंने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं बोले तुम तो कथा सुना रहे हो परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त होने की लेकिन तुम जब युद्ध का अभ्य एक तो तुम झूठ बोलकर पढ़े हो तुम अपने को भ्रघुवंशी ब्राह्मण बता करके तुमने उनसे अध्ययन किया है झूठ बोले गुरु से और दूसरी बात यह है कि तुम अस्त्र का अभ्यास कर रहे थे उस समय एक ब्राह्मण का बछड़ा वो तुम्हारे अस्त्र से घायल हो गया और उस समय उस ब्राह्मण ने शाप दिया था कि तुमने हमारे बछड़े को अनजाने में ही सही बाण से मार डाला है तो मैं तुम्हें शाप देता हूं शभ्रेते पतताम चक्रम इतिमा ब्राह्मणो ब्रवीत युद्धमान प्राप्त से ही कायनम भयम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 भयंकर युद्ध किया है महाराज बहुत बड़ी पांडव सेना का कर्ण ने संहार कर दिया भीमसेन ने कर्ण के पुत्र भानुसेन का वध कर दिया नकुल और के साथ सात्यन जो कर्ण का बड़ा पराक्रमी पुत्र है उसका युद्ध हुआ है और कर्ण ने राजा धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया है भयंकर युद्ध हुआ महाराज उस युद्ध में आज तत्रस्त्र लाघवच अपस्याम महाभाग तदुतम संजय कहते महाराज महामना कर्ण का जो अस्त्र कौशल है उसके बाणों को चलाने की जो फुर्ती है वो अब के युद्ध में सबसे उत्तम कोटि की थी इतना सुंदर उसका युद्ध था कब वह तरकस से बाण निकालता है कब प्रत्यं पर रख देता है कब शत्रु तक पहुंच जाता है इतनी तेजी से सारी क्रिया करता कि वो देख भी नहीं पाता नहीं याद दानम संदानम दुसन्धानम ससंधान चायकान विमुचंतम चलमभात अपन ऐसी महाराज स्थिति हो गई ऐसी अवस्था हो गई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 कर्ण को परास्त कर दिया और भीम से धृतराष्ट्र के पुत्रों का बध और कर दिया श्रुतरवा दुर्धर सम निशंकी कवची पाशी तथान कौ दुष्प्रधरा सुबाह वातवेग सुबस धनुर्ग्राहो ध्रुम जल सहा इस तरह से इतने छ पुत्रों को मार दिया भीम और कर्ण का युद्ध हुआ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 भीमसेन को देख करके हे धृतराष्ट्र आपके पुत्र भाग गए मैदान छोड़कर के सेना भाग गई जैसे यमराज के आगे कोई ठहर ना पावे काल के आगे कोई ठहर ना पावे ऐसी भीमसेन की स्थिति हो गई रथ से कूद करके भीमसेन ने गज सेना का संहार किया केवल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 और पांडवों के पराक्रम से कौरवों की सेना व्यथित हो गई अर्जुन ने दस हजार संसप्तक योद्धाओं का उस युद्ध में संहार किया है बड़ा भयंकर पराक्रम है अर्जुन का कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय हुई है शुकेतु मारा गया और धृष्टुम्न ने कृतवर्मा को परास्त कर दिया है अश्वत्थामा युद्ध में आया है भयंकर युद्ध हुआ है और सात्ी के सारथी को अश्वत्थामा ने मार डाला है युधिष्ठिर अश्वत्थामा को छोड़कर के दूसरी तरफ चले गए हैं नकुल सहदेव का दुर्योधन के साथ युद्ध हुआ है दृष्टाद्युम्न से दुर्योधन भी पराजित हो गया है कर्ण द्वारा पांचाल सेनाओं का बड़ा भयंकर संहार हुआ है और भीमसेन द्वारा कौरव सेना का संहार हुआ है अर्जुन ने संसप्तकों का वध किया है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 व्यासी कह रहे हैं नई भीष्मो न च्रोणो न चान्ये युधितावका चक्रुष्म कर्म यादृशम बैरणे कृतम रणे संजय कह रहे हैं हे धृतराष्ट्र अब तक के युद्ध में ऐसा पराक्रम भीष्म पितामह भी ने भी नहीं दिखाया द्रोणाचार्य ने भी नहीं दिखाया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 यदच्छयी तत्म्राप्त स्वर्ग द्वारंभ पावृतम सुखी न क्षत्रिया कर्ण लभंते ऐसा युद्ध सौभाग्य से क्षत्री प्राप्त करते हैं इसलिए तुम बिल्कुल जो है भयमत करो डट जाओ पूरा पराक्रम दिखाओ कर्ण ने कहा महाराज बिल्कुल ठीक करते हैं, कहते हैं लेकिन इसके बाद भी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 धृष्ट्युम्न महम धृष्ण्व महत्वाहम नववक्षा दंशनम अन ना हम स्वर्गमुयाम मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा अश्वत्था मैंने प्रतिज्ञा की यदि मैं ऐसा करके न दिखा दूँ तो जो गति उत्तम लोगों को प्राप्त होती है वह गति मुझे प्राप्त न हो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 शिविर में गए और शिविर में वे जा रहे हैं इधर युद्ध चल रहा है धृष्टुम्न और कर्ण का युद्ध हुआ है अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न पर प्रहार किया है अर्जुन के द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा हुई है और अश्वत्थामा की पराजय हो गई है यदि आज अर्जुन न होते तो अश्वत्थामा की रक्षा नहीं हो पाती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 कर्ण ने सिखंडी को पराजित कर दिया है दृष्टाद्युम्न दुशासन और ब्रशसेन दुदृष्ट्युम्न और दुशासन का युद्ध हुआ है ब्रषसेन और नकुल का युद्ध हुआ है सहदेव और उलूक का युद्ध हुआ है सात्यकी और शकुनी का युद्ध हुआ है और सब एक दूसरे से पराजित हो गए हैं कृपाचार्य का युद्धामन्यु का युद्ध हुआ है कृतवर्मा और उत्तमुजा का युद्ध हुआ है भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ है इसमें दुर्योधन पराजित तो हो गया है गज सेना का संहार किया है और सैनिकों ने पलायन कर लिया भीमसे तत्कर्मो राजन नेकस् धीमता निग्नता सर्वभूतानी रुद्र से वचन निर्भ अकेले भीमसे इतना संहार किया है कि साक्षात रुद्र के समान संहार लीला उन्होंने की है युधिष्ठिर ने कौरव सैनिकों पर आक्रमण किया है कर्ण द्वारा नकुल सहदेव और युधिष्ठिर तीनों की पराजय हुई है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 उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछा है कि आप कैसे हैं युदिष ने कुशल पूछा है और कहा कि लगता है स्वागतम देव की माता स्वागतम ते धनंजय प्रियम में दर्शनम गाढ़म युवयो रच्युताजुनौ अक्षताभ्यामिष्टाभ्याम हतः कर्णो महारथ देवकी नंदन श्री कृष्ण बधाई हो अर्जुन बधाई हो तुम्हारा स्वागत है आज तुम दोनों को सकशल देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है लगता है आप दोनों कर्ण का बध करके आ रहे हैं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 बहुनात्रक में तो हम नाहम तत् सहे आज के कर्ण के द्वारा किए गए अपमान को मैं अब सहन करने में समर्थ नहीं हूं त्रयोदशा भी तो धनंजय नस्म निद्राम लभे रात्रो न चाहनी सुखंकुचित तेरह वर्ष बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास तेरह साल तक में कर्ण के भय से सो नहीं पाया युष्ठिर कह रहे हैं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 आमंत्रे ताूहिणे जय मे जयम रणे मे पुरा भीम धार्तराष्ट्राग्रसंते सऊती हनिष्या नरेन्द्र सिंह सैन्य यहागणाश्चर्वा आज्ञा मांगता हूँ आप मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए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 श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं फिर भी तुम कर्ण से भयभीत हो करके भाग आए हो अर्जुन धनुष्च तत्केशवाय प्रयच यंता भविष्य तदा हनश्चित केशव कर्ण मुग्रम मरुपत्र वृत्त में वात वज्राह तुम अपना कांडिव धनुष कृष्ण को दे दो और स्वयं इनके सारथी बन जाओ जैसे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था पर ऐसे ही कृष्ण कर्ण का बध कर देंगे और हे अर्जुन अथवा श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो जो युद्ध ही नहीं करेगा उसको धनुष तुम अपने से अच्छा जिसे वीर समझते हो अपने से दिख तुमसे दिख जो शक्तिशाली हो उसे तुम यह दे दो क्योंकि तुम युद्ध के योग्य नहीं हो अस्मान नएव, पुत्रहीन सुखा भ्रष्टा राज्यना भूय महाराज जी यहां तक कह दिया दिय। युधिष्ठिर ने कि अरे दुरात्मा अर्जुन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 म्यान से तलवार निकाली तस्य कोपम असिम जग्राह संक्रुद्धो निकाल ली मारने का संकल्प लेकर के तलवार निकाल ली तोपी चित्त केशवस्तदा उचक मिदम पार्थो गुत भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष को ये शोभा नहीं देता तुम क्या पहनकर पाप कर्म कर रहे हो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 हमारी समझ में नहीं आता है कर्ण जीवित है फिर तुम तलवार किसके लिए दिखा रहे हो यह ठीक नहीं है अर्जुन ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा अन्यस्म देहि गांडीव इतिमा योगि चोदय बिंद्याम अहम इत्युपान सुप्रतम ममो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 बोले इसलिए मैं इस खड से आज अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा प्रतिज्ञा के भार से ऊर्ण हो जाऊंगा युधिषि का सरच्छेद करके लेकिन धन्य है अर्जुन इतने क्रोध में फिर भी कह रहे हैं तमस्त जगतस्ताथो भिथ सर्व गतागतम तत्था प्रकृष्यामी यथा मम बक्षते भगवान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 शास्त्र में लिखा है विश्वामित्र पराशर विश्वामित्रपराशर प्रभृत वातांबुपरणाशना मुख मुखपंकजम सुललित दृष्टव मोहंगता महाराज विश्वामित्र पराशर आदि ऋषि कोई हवा पीकर रहते कोई पत्ता खा करके रहते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 तो बस गया काम से भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए महाराज जी भगवान ने कहा धिकव धिक गोविंद पार्थक पार्थ पार्थ मुक्ता ब्रबीत पुनः यस सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, दिकार है, दिकार है, दिकार है, दिकार है। अर्जुन ने कहा किसको बोले तुमको तुम ही खड़े हो यहां मेरे सामने धिककार है इधानीम पार्थ जानामे न वृद्धास्तया कालेन न पुरुष व्याघ्र संदम्भम यद भवान अगात आज हमें पता चल गया कि अर्जुन तुमने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है व्योवृद्ध ब्रध ज्ञान वृद्धों की सेवा जो करता है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 और जो निषिद्ध है उसको करने के लिए तैयार हो जाए जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए तैयार हो जाए ये नीच पुरुष का लक्षण है ये अधम पुरुष का लक्षण है अर्जुन ये अधमत्व तो तुम में कहा से आया बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं उनका अपमान उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए और तुम उनका बध करना चाहते हो इसलिए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 पितामह भीष्म पांडुपुत्र युधिष्ठिर विदुरजी और कुंती ये ये ही तुम्हें तो तत्व का उपदेश कर सकते हैं या फिर मैं तुम्हें तो तत्व का उपदेश कर सकता हूँ देखो भवे सत्यम अवक्तव्यम वक्तव्यम अनृतम भवे यृतम भवे सत्यम चा चाप्यनृतम भवे यृतम भवे सत्यम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 आप हमारे पिता के समान हैं, माता के समान हैं। गतिश्च परमा हे भगवान आप ही मेरी गति हैं। आपको छोड़कर सत्य कहता हूं मेरे जीवन में और कोई नहीं है बस यही तो ठाकुर जी चाहते हैं परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी बार बार यही कहते थे एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो थ में केवल आप का ही हूं और आप ही एकमात्र मेरे हो ये भाषा अर्जुन की है अर्जुन कहते भगवन मैं चाहे जैसा हूं आप का ही हूं सत्य कहता हूं आपको छोड़कर मेरी कोई गति नहीं है वेद सर्वम यथा तथम आप सब कुछ जानते हैं अवध्यम पांडवम मन्य धर्मराजम युधिष्ठिर आपके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं पांडव श्रेष्ठ युधि को अवध्य मानता हूं किंतु मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी क्योंकि अन्य स्मय गांडिव दे पार्थ तत्व इन्होंने कहा है कि, कि किसी दूसरे को धनुष दे दो जो तुमसे बल वीरी में अधिक हो इसलिए मेरे मन में क्रोध आ गया और मैंने ऐसा किया और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 अब जो सही सही कल्याणकारी बात हो वो हमको बतावें भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा कि देखो इन्होंने तुमसे अनुचित नहीं कहा क्योंकि तुम बड़े दयालु हो भगवान के बोलने की शैली बहुत अच्छी है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 करेले का कितना मीठा होता करेला जानते हैं रोगी कहे महाराज कितनी चम्मच चीनी छोड़ लें चीनी छोड़ने की अनुमति मिलेगी रोगी को अरे हम हमने प्रयोग करके देखा नहीं है लेकिन बता रहे हैं कि एक गिलास करेले के जूस में 10 पांच चम्मच शक्कर भी छोड़ दो तो भी कड़ुआट खत्म होने वाली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 इसलिए हे अर्जुन तुम सावधान होकर सुनो यदा मानम लभते तदा सब जीवति जीवलोके यदा अवमान लभते महातम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 हे अर्जुन अथर्वेद की श्रुति जिसके ऋषि अंगिरा हैं उस श्रुति में ये बात कही गई है अथर्वासी हे सा श्रुति नाम उत्तमा श्रुति अविचार्य व कार्य साम नरस सदा उस श्रुति में लिखा है कि अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही श्रुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए क्या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 सभीम सेन और हथिग्रहणाम में नत्वाम नित्यम रक्षसे युद्धवी तुम्हारी तो हम ही लोग मिलकर सुरक्षा करते हैं तुम हमारी निंदा नहीं कर सकते भीमसेन को अधिकार है इसलिए तुम उपालंब मत दो यह कड़वी वाणी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और महाराज बोलने में भरे तो भीतर से थे ही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 फिर तुम्हारी कर्ण वध की प्रतिज्ञा कहां जाएगी क्या पांचाली द्रौपदी को प्रसन्नता होगी क्या कुंती माता को प्रसन्नता होगी इससे तो तुम्हारे शत्रु ही आनंदित होंगे ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए भगवान ने कहा अर्जुन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 अर्जुन ने कहा मेरे जैसा कौन हो सकता है अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूँ गांडीव जिसका अस्त्र है अग्नि को जिसने तृप्त किया हो भगवान शिव को जिसने संतुष्ट करके युद्ध में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया हो पाताल में जाकर काल के दानवों का संहार किया हो वो अर्जुन तो अर्जुन है गांडीव जिसका अस्त्र है उसकी भुजाओं के भल की सीमा ही क्या है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 और सब बीच बचाव ठाकुर जी ने करा दिया और इसके बाद ठाकुर जी ने कहा अरे तुम्हारे चरणों में अर्जुन पड़ा है अब उठाकर देखो कितना रो रहा है आंसू पोछ अपने अनुज को एक बार हृदय से तो लगा लो ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं युधिष्ठिर रो पड़े हैं अर्जुन को हृदय से लगाया है आज जी भर के अर्जुन रोए हैं और जी भर के युधिष्ठिर रोए हैं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 इनको जग में मोल न तोल हमारे रास विहारी ठाकुर जी गाते हैं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं प्रेम भक्ति जल बिन गुराई अभियंतर मल कब हूं की जाए